गीता तत्वचितन छत्तीस विश्व एक विराट यज्ञ चक्र अब वे उस विराट यज्ञ चक्र का वर्णन करते हैं जो इस विश्व में चला हुआ है वे कहते हैं अन्ना भूतानि पर्जनयादन्न संभव यज्ञा भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समुभव कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भव तस्मा सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम एवं प्रवर्ति चक्रम नानुवर्ततीह यघायो इंद्रियारामो मोघम पार्श स जीवती अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं अन्य की उत्पत्ति मेघ से होती है मेघ यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जानो और वेद को अक्षर से इसलिए सर्वव्यापी वेद नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है जो इस लोक में इस प्रकार प्रवर्तित यज्ञ चक्र के अनुसार व्यवहार नहीं करता वह पापी और इंद्रिया है तथा व्यर्थ ही जीवन धारण करता है यह प्रकृति का यज्ञ है जो सर्वत्र चला हुआ है तथा जिसके कारण प्राण धारण संभव हो पाता है चौदहवें श्लोक में बताया कि अन्न से प्राणी होते हैं यदि कोई प्राणी अन्न न खाए तो वह जीवित नहीं रह सकता वनस्पतियाँ वृक्ष के फल फूल दुग्ध यह सब अन्न के अंतर्गत आता है अन्न से रस रस से रुधिर रुधिर से मांस मेदा अस्थि मंजा आदि क्रम से सातवें स्थान में शुक्र पैदा होता है इस शुक्र वीर्य से प्राणी उत्पन्न होते हैं इस प्रकार अन्न से प्राणियों का होना चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से सिद्ध है फिर कहा कि अन्न मेघ से होता है मेघ जब बरसता है उससे अन्नादि उत्पन्न होते हैं यह तो प्रत्यक्ष सिद्ध है तदनंतर बताया कि मेघ यज्ञ से होता है मनुस्मृति कहती है अग्नौ प्रास्ताहुति ही सम्यगादित्य मुपतिष्ठते आदित्या वृष्टिर्वृष्टिरम ततः प्रजा अग्नि में विधिपूर्वक दी हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है सूर्य से वृष्टि होती है वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है सैंतीस मनोभावों का प्रबल प्रभाव हम ऊपर में कह चुके हैं कि यज्ञ समर्पण की एक सांकेतिक क्रिया है हम यज्ञ में आहुति के माध्यम से मानो अपने ही अहम की बलि देते हैं इस समर्पण का सूर्यादि देवताओं पर प्रभाव पड़ता है और वे हमें यथोचित मात्रा में परजन्य आदि का दान करते हैं यह तो प्रत्यक्ष सिद्ध है कि सूर्य के कारण ही मेघ बनते हैं यदि हम सूर्य में अवस्थित देवता को प्रसन्न कर सकें तो वह हमारा भी भला देखेगा हमें उचित मात्रा में वर्षा देगा यह संसार भावना पर ही तो टिका है एक योगी हिमालय की गुफा में अपने को बंद कर ले सकता है पर उसके जो विचार होंगे वे गुफा में बंद नहीं रह पाएंगे वे तो गुफा की दीवारों को भेद सर्वत्र फैल जाएँगे और मानव समाज का हित साधन करेंगे हम जो पढ़ते हैं कि ऋषियों के आश्रमों में हिंस पशु अपने हिंसा भावना भूल जाते थे उसका यही अर्थ है ऋषियों का अहिंसा बोध इतना तीव्र होता था कि इसका प्रभाव हिंस पशुओं के मन पर ही पड़ता था कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ के पीछे ऐसी ही तीव्र समर्पण भावना हुआ करती थी जो विश्व में व्याप्त सूक्ष्म शक्तियों को अपने अनुकूल बना लेती थी अड़तीस यज्ञ के दो भाग भावना और क्रिया तत्पश्चात कहा यज्ञ कर्म समुद्भव यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है अब यज्ञ भी एक कर्म है तो कर्म से कर्म उत्पन्न होता है यह कहने का क्या मतलब हमने ऊपर विवेचन किया कि यज्ञ में भावना की प्रधानता होती है पर यह भावना कर्म के बिना चल नहीं पाती प्रभावी नहीं हो पाती यज्ञ के भावना और क्रिया ऐसे दो भाग होते हैं भावना से वह शक्ति उपजती है जिसे पूर्व मीमांसा ने अपूर्व कहकर पुकारा है यह अपूर्व ही कर्म का फल प्रदान करता है यज्ञ का जो दूसरा भाग है क्रिया वह तो कर्म से ही संपन्न होती है इसीलिए कहा कि यज्ञ कर्म से उपस्था है फिर इसे जो भी समझा जा सकता है कि ऋत्विजों और यजमान के कर्म ही यज्ञ को संपन्न करते हैं इन सब का अलग अलग कर्म एक साथ मिलकर यज्ञ की उत्पत्ति करता है